अथ आर्यानय प्रथम प्रकाश चौथा मंत्र मूल स्तुति ओम अग्नि पूर्व भी ऋषि भी रीड्यो नूत नई ऋता स देवा एहवक्षती एक, एक एक दो व्याख्यान ये सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य ईश्वराग्ने पूर्व भी ही विद्या पढ़े हुए प्राचीन ऋषि भी ही मंत्रार्थ देखने वाले विद्वान और नूतन ही वेदार्थ पढ़ने वाले नवीन ब्रह्मचारियों से ईड्य स्तुति के योग्य उत और जो हम लोग मनुष्य विद्वान व मूर्ख हैं उनसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य हो सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे और सब संसार के सुख के लिए दिव्य गुण अर्थात विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो आप ही सबके इष्ट देव हो पदार्थ अग्नि सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य ईश्वर पूर्व भी विद्या पढ़े हुए प्राचीन ऋषि भी मंत्र देखने वाले विद्वानों से ईड्य स्तुति के योग्य नूतन ही येदार्थ पढ़ने वाले नवीन ब्रह्मचारियों से उत और सह स्तुति को प्राप्त हुए आप देवान आगुण अर्थ विद्यादि इह सब संसार के सुख के लिए आवक्षति कृपा से प्राप्त करो यो यमग्निहि अन्वय य पूतन ऋषिड्यस्त स यह देवान्व्यति समता